योग प्रदीप सरदर्शन समन्वय अवरोहण क्रम दूसरा महत्वत्व का विषम परिणाम अहंकार पुरुष चेतन तत्व से प्रतिबिंबित महत्वत्व ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर अहंकार रूप से व्यक्त भाव में बहिर्मुख हो रहा है यह अहंकार ही अहम भाव से एकत्व बहुत्व व्यष्टि समष्टि रूप सर्व प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला है विभाजक अहंकार ही से ग्राह्य और ग्रहण रूप दो प्रकार के विषम परिणाम हो रहे हैं तीसरा अहंकार का विषम परिणाम ग्राह्य रूप पंच तन्मात्राएं विभाजक अहंकार ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले ग्राह्य रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राओं के रूप में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रहा है चौथा अहंकार का विषम परिणाम ग्रहण रूप एकादश इंद्रियां, वही अहंकार सत्व में रज और तम की कुछ विशेषता के साथ अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले शक्ति मात्र पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेंद्रियों और ग्यारहवा इनके नियंता मन रूप में व्यक्त होकर बहिर्मुख हो बहिर रहा है पांचवा तन्मात्राओं के विषम परिणाम ग्राह्य रूप पाँच स्थूलभूत अहंकार से व्याप्त पांचों तन्मात्राएं ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी रूप पाँचों स्थूलभूतों में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रही है इस प्रकार बहिर्मुखता अवरोहण में महत्त्व की अपेक्षा अहंकार में अहंकार की अपेक्षा पांचों तन्मात्राओं और ग्यारह इंद्रियों में और तन्मात्राओं की अपेक्षा पांचों स्थूल भूतों में क्रमशः रज और तम की मात्रा बढ़ती जाती है और सत्व की मात्रा कम होती जाती है यहाँ तक कि स्थूल जगत और स्थूल शरीर में रज और तमस का ही व्यवहार चल रहा है सत्व केवल प्रकाश मात्र ही रह रहा है महत् में प्रतिबिंबित चेतन तत्व भी उपरोक्त राजसी और तामसी आवरणों में आच्छादित होकर स्थूल शरीर और भौतिक जगत में केवल झलक मात्र ही दिखाई दे रहा है ऊपर के विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुरुष अर्थात चेतन तत्व के शुद्ध स्वरूप में तथा जड़ अर्थात गुणों के साम्य परिणाम में न कोई कार्य हो रहा है और न हो सकता है जड़ तत्व क्योंकि त्रिगुणात्मक है इसलिए चेतन तत्व की सन्निधि मात्र से होने वाले विषम परिणाम में ग्राह्य और ग्रहण रूप में तीनों गुणों की न्यूनाधिकता के कारण सारे भेदभाव और कार्य तथा बंध और मोक्ष भी हो रहा है कारण सूक्ष्म तथा स्थूल जगत के संबंध से चेतन तत्व ईश्वर और कारण सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के संबंध से चेतन तत्व जीव कहलाता है इसलिए सारा कार्य जीव ईश्वर और प्रकृति इन तीनों तत्वों में से हो रहा है और हो सकता है ईश्वर को समस्त रूप में और जीव को दृष्ट रूप में जड़ और चेतन का सम्मिश्रण समझना चाहिए कारण जगत अर्थात समष्टि विशुद्ध तत्व में चित्त एक है इसलिए ईश्वर एक है क्योंकि इसमें जीवों के प्रति कल्याण करने का संकल्प वेदों का ज्ञान सर्वव्यापकता सर्वशक्तिमत्ता आज सारी शक्तियाँ निर्तिशा को प्राप्त किए हुए हैं इसलिए ईश्वर इन लक्षणों से युक्त है सत्वचित्त अर्थात कारण शरीर संख्या में अनंत है इसलिए जीव संख्या में अनंत है यह विशुद्ध सत्व में चित्त की अपेक्षा परिच्छिन अल्पज्ञ और अल्पशक्ति वाले हैं इसलिए जीव भी इन लक्षणों से युक्त हैं ये सत्व चित्त चूंकि सत्व की विशुद्धता को छोड़े हुए हैं इसलिए इनमें लेश मात्र तम है जिसमें अविद्या वर्तमान है अविद्या से आत्मा और चित्त से अभिन्नता की प्रतीत कराने वाला अस्मिता क्लेश उत्पन्न हो रहा है